ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के प्रथम तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की द्वितीय खंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्य में हम लोगों ने यहां तक की चर्चा कर दी है जो तस्मात सर्व करण विषय व्यापारक एक उपलब्धु यहां तक के वाक्य की चर्चा हो गई है आगे भी श्रुतियों की चर्चा कर ली थी ये जो तथा च कौशित नाम इत्यादि श्रुतियां बताई है भाष्य में पूर्ववाक्य से भाष्यकार ने बताया है कि समस्त बाह्य इंद्रिया तथा विषय मन तथा हृदय शब्दित अंतकरण के ही व्यापार हैं का मतलब परिणाम है जो सर्व करण विषय व्यापार व्यापार रकम ये विशेषण है इदम शब्दित तो अंतकरण का वहां व्यापार शब्द परिणाम अर्थ में है तो अंतकरण का साक्षात परिणाम है बाह्य इंद्रिया और बाह्य इंद्रियों का परिणाम है उनके विषय इस प्रकार परंपराया अंतकरण ही इंद्रिय तथा विषय रूप से बना और अंतकरण तादात्मपन्न पहले अंतकरण सामान्य जो है तत तत्तादात्म है जीव और वह जिस जिस रूप से परिणत होगा तो साभाष अंतकरण के साथ तादात्म्य अपन जीव जो है वह भी अपने आप को तत्दात्मक तो समझेगा इंद्रिय के साथ भी संस्लिष्ट होगा विषयों के साथ भी संस्लिष्ट होगा और विषयों के साथ इंद्रिय के माध्यम से जब संस्लिष्ट होगा तो उपलब्धा बनेगा इसलिए कहा गया कि सभी विषयों के उपलब्धि के प्रति यह अंतक करण ही एक करण है और ये बात इंद्रियादि परिणाम द्वारा अंतकरण ही परिणाम है क्या नाम एक करण है इसे कौशितकी श्रुति ने भी और बृहदारण्यक श्रुति ने भी बताया है इसके लिए ये श्रुतिया बताई थी प्रज्ञ प्रगयावाचम समारोह इत्यादि इसमें जो हृदयन ही रूपानी जानाती इत्यादि ये वाक्य है यहाँ तक की टीका भी हम लोग पढ़ चुके हैं और तस्मात्म हृदय मनोवाच्य सरोपलब्धिकरणत्व प्रसिद्धम ये उपसंगार वाक्य है इसमें हृदय तथा मन शब्द का वाच्यार्थ भूत जो अंतकरण है उसमें श्रुति प्रमाण के आधार पर सर्वोपलब्धि करणत्व भाष्यकार भगवान ने बताया उसे भाष्य ये कहा कि प्रसिद्धम यानी प्रमाण सिद्धम प्रसिद्धम शब्द का अर्थ निकले प्रमाण से निश्चित होता है यानी अंतकरण हृदय और मनशब्दित अंतकरण में सर्वोपलब्धि करणत्व ये अप्रामाणिक नहीं है श्रुति प्रमाण से सिद्ध है यहां तक की चर्चा हो चुकी है तदात्मकस्य इसकी चर्चा होनी है इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए हृदय सेकनात्म उत्वाइ तत्म आह इति तो एवं यानी इस प्रकार हृदय में सर्व करणात्मत्व को बता करके अब प्राण में क्या नाम प्राणात्मत्व बताया जा रहा है तस् यानी हृदय तस्य शब्द हृदय तथा मन शब्द का जो अर्थभूत अंतकरण है उसका परामर्शक है तस्य सर्वनाम इसलिए ये होगा कि हृदय से यानी हृदय शब्द अंतकरण से तस्य शब्द से लेना और उसमें प्राणात्मत्व को बताया जा रहा है बाह्य करणात्मत्व तो बताया गया बाह्य बाह्यकरण अंतकरण के ही परिणाम है ये बता करके बाह्य करण में बाह्य करणात्मकत्व बताया गया है रधे शब्दित अंतकरण में लेकिन प्राण तो बाह्य नहीं है आभ्यंतर है मुख्य जो प्राण है उस प्राण रूपता को भी बताया जा रहा है मन के इसलिए तस् अंतकरण से और हिंदी में अर्थ निकलेगा अंतकरण में प्राणात्मत्व आह प्राणात्मत्व आत्मत्व शब्द का अर्थ है रूपत्व अभेद तादात्म्य तो प्राण के साथ भी एकत्व तो बताया जा रहा है प्राण रूपत्व तो बताया जा रहा है मन का इसके लिए भास्कर भगवान ने ये वाक्य लिखा तदात्मक प्राणो तदात्मक में चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार अर्थ कर रहे हैं शब्द का मन तथा रधे शब्दित अंतक करण जब शब्द का अर्थ निकलेगा तो अर्थ निकलेगा कि अंतक अंतकरणात्मक प्राण यह अर्थ निकलेगा ना यही यहाँ पर चार नंबर टिप्पणी में लिखा है टिप्पणीकार ने कि हृदय मनोवाच्य अंतकरणात्मक ये प्राण ये अर्थ निकलेगा प्राण रूपता अंतकरण की बताई जा रही है अब अंतकरण प्राणात्मक प्रा, भी है इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण जैसे इंद्रियात्मक अंतकरण में बताने के लिए प्रमाण हुआ कौशितकी आदि उपनिषदों का वाक्य ऐसे प्राण के प्राणात्मक अंतकरण के होने में ज्ञापक प्रमाण कौन है यह जिज्ञासा होने पर बताया जा रहा है श्रुति ही श्रुति प्रमाण ही तो ये कहते हैं कि यो प्राणः प्राण सा वही प्रज्ञा स इति ब्राह्मणम् यानी यो प्राणः प्राण से श्रुति वाक्य है कहा तक सप्राण यहां तक वह श्रुति है ब्राह्मण यानी ब्राह्मण भाग की श्रुति ब्राह्मण से लेना ब्राह्मण भागात्मक श्रुति वाक्य वाक्य बता रहा है कि जो प्राण है वह प्रज्ञा है जो प्रज्ञा है वह प्राण है इति ब्राह्मणम ये ब्राह्मण है का मतलब ये ब्राह्मण वाक्य बता रहा है प्राण तथा अंतकरण का ऐक्य प्रज्ञा शब्द से अंतकरण को लेना है बुद्धि को बुद्धि बुद्धि अंतकरण कोटि में आती है पूर्व श्रुति में हृदय तथा मन शब्द से जिसको कहा गया उसी के लिए प्रज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है इस ब्राह्मण वाक्य में यो वे प्राण सा प्रज्ञा इत्यादि में अब ये जो करण रूपस्य प्राण वाक्य है इसका उवतर लिखते हैं टीकाकार। प्राणस्य एव प्राणस्य मनोद्वाराणात्मक उत्तरा करण प्राण इति। तो ये कहते हैं कि एवं हृदय मनो द्वारा प्राणस्य से सर्वकरणात्मकत्व उक्वा हृदय एवं मन द्वारा प्राण में सर्वकरणात्मक बताया गया सर्वकरणात्मक है हृदय मन शब्दित अंतक करण और उस अंतक करण को बताया गया प्राण प्राण से अभिन्न इसलिए जो अंतकरण में सर्वात्मक सर्व सर्वकरणात्मत्व है वह अंतकरण से अभिन्न प्राण में भी सिद्ध होगा लेकिन ये परंपरा जब प्राण को अंतकरण से अनन्य मानेंगे अभिन्न मानेंगे तो तो ये हुआ अंतकरण द्वारा प्राण में सर्व करण रूपता का प्रतिपादन उसे करके अब आगे कहते हैं कि साक्षात एवं प्राणस्य तद आह तद आह में तत्शब्द का अर्थ है करण सर्व करणात्मत्व तो प्राण के सर्व करण रूपता को सीधे भी श्रुति बता रही है मनोद्वारा नहीं अंतकरण द्वारा तो बताया गया अब बिना अंतकरण के भी प्राण में सर्व करणात्मत्व को बता बता रहे हैं भगवान भाष्यकार करण करणसि रूपस्य इत्यादि वाक्य से तो इस वाक्य को देखिए कि करण संगति रूपस्य प्राण इति अवोच्या प्राण संवाद तो प्राण संवाद दा, संवादादी रूप जो श्रुति है उन श्रुतियों के व्याख्यान के अवसर पर हम प्राण को सर्व करण संगति रूप यानी संगति शब्द का अर्थ है समूह संघात और किन आ, किन का समूह संगति शब्द का अर्थ निकलेगा समूह तो करण समूह यानी करना नाम संगति करण संगति ये सष्टी तत्पुरुष समास है तो करण शब्द से लेना बाह्य चक्षुराधि चक्षराधिकरण और सभी बाह्य चक्षुराधि करणों का समूह रूप प्राण है ऐसा प्राण संवाद आदि का व्याख्यान करते समय वोचाम अवचाम का कर्ता हो जाएंगे वयम वयम वे वेदांति न भास्कर भगवान कह रहे हैं। हम वेदांतियों ने प्राण संवाद आदि रूप श्रुति का व्याख्यान करते समय ये बताया है कि प्राण सभी वाघ आदि कारणात्मक है ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा वो प्राण संवाद रूप श्रुतियां कौन सी है तो बृहदारण्य श्रुति पहले बताते हैं कि तब टीका में है टीका देखिए इसकी तब वो न नक्षास्तवी इतरे चक्षुरादयः चक्षुरादय प्राणित आख्यायवादस्थवला करूहू प्राण इत्यर्थः ये इस करण संगति से वाक्य का अर्थ निकलेगा प्राण संवाद आदि में प्राण संवाद जहां पर है मुख्य प्राण के साथ चक्षरादि का संवाद वो है प्राण संवाद प्राण उपासना के प्रकरण में आता है तो बृहदारण्य में बताया गया कई उपनिषदों में आता है छांदोग्य में भी आया है अन्य उपनिषदों में भी आया है तो यहां पर बृहदारण्य का ये वचन बता रहे हैं प्राण संवाद का न क्या तव वयम स्म ये कौन कह रहे हैं वयम शब्द से लेना चक्षरादि इंद्रियों को बाह्य करणों को और तव इस युष्म शब्द से लेना प्राण को मुख्य प्राण को तो चक्षरादि बाह्य कर्णों ने मुख्य प्राण से कहा कि व्यय तव ऐसा अनु करिए कि हम आपके हैं अस का उत्तम पुरुष का बहुवचन स्म अस्मि स्वह स्मह ये बनता है तो हम आपके हैं आ, आ, आ, आप ही हमारा अस्तित्व हो इस दृष्टि से फिर ये जो हम आपके हैं तो वो आपके बिना हम रह नहीं सकते इत्यादि आगे वे कह रहे हैं कि न सक्ष तौदरीते जीवितुम तो आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते तो त्वरीते जीवितुम व्यय न सक्षम ऐसा अनुय है इसमें तोत शब्द का प्रयोग चक्षुरादि ने किया है किसके लिए प्राण के लिए कि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते ये क्या बज रहा है क्या है ये बारिश हुआ यहां पर ये विक्षेप होता है और ये गली में आना जाना आजकल इन वाहनों का बहुत बढ़ गया है उसके कारण सामने की जरूरत पड़ रही है हाँ उधर तो हो ही रहा है कहा गया हम्म तो तदरीते जीवितुम वयम न तो सक्ष चक्षणों ने मुख्य प्राण से कहा कि आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते यानी शरीर में हमारी स्थिति जब तक आप हैं तभी तक है आपके अस्तित्व पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है ऐसा चक्षुरादि इंद्रियों ने प्राण से कहा इसीलिए क्या होता है एक तो ये हुआ प्राण संवाद आगे श्रुति कहती है कि इतरे चक्षुरादयः प्राणा इत्तेव आख्यायते एक वाक्य है तो इतरे प्राणा इतर प्राण माने जाते हैं कौन चक्षुरादि तो चक्षुरादि जो बाह्य करण है इन्हें शास्त्र प्राण इस नाम से ही कहता है तो इसलिए कहते इतरे चक्षुरादय प्राणा इत्तेव आख्यायते आख्यायते यानी कथ्यंते उच्चे तो शास्त्र में यदि समस्त करणों को बताना हो तो एक शब्द का प्रयोग की, करके तो प्राण इस शब्द का प्रयोग करके ही शास्त्र चक्षादि को भी बताता है न कि मुख्य प्राण के लिए चक्षरादि के वाचक शब्द में से कोई शब्द विशेष है चक्षु शब्द का प्रयोग करेंगे तो केवल बाह्य इंद्रिय विशेष जो चक्षु है उसी को समझा जाएगा लेकिन प्राण शब्द का प्रयोग शास्त्र में कर आया है कई जगह वो समस्त चक्षुरादि इंद्रियों के लिए भी इसलिए कहते हैं कि यदि मुख्य प्राण चक्षुरादि इंद्रियात्मक न होता तो मुख्य प्राण के वाचक प्राण शब्द का प्रयोग शास्त्र चक्षुरादि के लिए न करता लेकिन किया है ये स्रोत अर्थापत्ति है तो ये बताती है स्रोत अर्थापत्ति कि चक्षुरादि मुख्य प्राणात्मक हैं। ये यहां पर कहा गया कि इतरे चक्षुरादयः प्राणा इत्तेव आख्या इत्यादि प्राण संवादस्थ जो वचन है ये वचन हुए प्राण के संवाद में आए हुए वचन और इस वचनों के सामर्थ्य से ये माना जाएगा कि प्राण सर्व करण समूहात्मक है ये लिखते हैं कि करण करणसि रूपत्व यानि करण समूह रूपत्व प्राणस्य से अवगतम अवगतम का है निश्चितम इन वचनों के सामर्थ्य से प्राण सभी प्राण में सर्वकरण समूह रूपता सिद्ध हुई निश्चित हुई भाष्य में जो प्राण संवाद आदो यहां पर आदि शब्द है उस आदि शब्द से ग्राह्य छांदोग्य श्रुति को बताया जा रहा है टीका में कि आदि किशब्देन संवर्ग विद्यागतवागप्येतीक्षु प्राणत्राबु्यतेनादिपुनर्जावाक्यं प्राण प्राणसंवादाद यहाँ पर आदि शब्द से इन वाक्यों का ग्रहण करना है तो छांदोग्य में एक संवर्ग विद्या आती है समष्टि प्राण की संवर्ग रूप से उपासना वो है संवर्ग विद्या और इस संवर्ग विद्या में आया हुआ यह वाक्य है कि वाक प्राणम अप्पेति अप्य पर द्वितीयंत प्राण शब्द है वो अप्पे क्रिया के अधिकरण को बताता है और वाक इत्यादि प्रथमांत शब्द अप्पेति क्रिया के कर्ता को बताते हैं और अप्यति इसमें है उपसर्ग पूर्वक ईण धातु उसका अर्थ निकलता है अपि गच्छति अपि गच्छति का अर्थ निकलेगा लय विलय तो वाक प्राणम अप्यति का अर्थ निकलेगा वाक का विलय प्राण में होता है जब जागृत में सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप व्यापार करते करते थक जाती हैं। तो उनका मन में लय होता है और यानी मन से अनन्या जो प्राण है उसमें लय होता है और प्राण का मन का भी प्राण में ही लय होता है उसे यहां पर बताया गया है कि वाक प्राणम एवं अप्पेति तो वाक प्राण में ही विलीन हो जाती है और चक्षु भी प्राण में विलीन हो जाता है श्रोत्र भी और मन भी इन सब का अप्पे यानी विलय प्राण में हो जाता है इसलिए प्राण को माना गया संवर्ग इन सब को विलीन अपने में करने के कारण प्राण संवर्ग है ऐसा संवर्ग विद्या में कहा गया है इससे ये निकल रहा है जैसे घड़ा फूटता है तो मिट्टी में विलीन होता है तो जिस कार्य का विलय जिसमें होगा उसे तदात्मक कहा जाता है तो घटाध्यात्मक मिट्टी है यानी घटा दी मिट्टी का ही परिणाम है कार्य है क्यों कि कार्य का अपने उपादान में विलय होता है तो ऐसे यहां पर प्राण में वाघादि का विलय बता करके श्रुति ये बता रही है कि वागाध्यात्मक प्राण ही है वाघादी प्राण से अन्य नहीं है जैसे मिट्टी से अन्य घड़ा नहीं है कार्य अपने कारण से अलग नहीं होता तो ये प्राणम प्राणम चक्षु प्राणम स्रोत्र प्राणम स यदा मन सदा प्रतिबुध्य पुनर्जायते और जब प्रमाता जागृत अवस्था में आता है यदा यानी काले, यले यानी प्रमाता मन विश, मनोविशिष्ट प्रमा, प्रमाता प्रतिबुध्य जग जाता है तो फिर प्राणात पुनः पुनः प्राणात अधिजाते कौन वागादी सब मन भी प्रकट होता है किस से जिसमें विलीन हुआ था सुसुप्ति के समय उसी से फिर प्रकट हो जाता है वाग इंद्रिय भी चक्षुंद्रिय भी मन श्रोत्र इंद्रिय भी मन भी तो यदा स यदा यदा के द्वारा अपेक्षित तदा का अध्यार करना और तदा पुनः प्राणात अधिजायते अधिजायते का अर्थ है अभिव्यक्ति भवती अभिव्यक्त हो जाता है उसी में अभिव्यक्त हो जा उसी से अभिव्यक्ति होती है तो जो पदार्थ जिससे अभिव्यक्त हो रहा है उत्पन्न हो रहा है और जिसमें विलीन हो रहा है उसे उस कार्य को उत्पन्न होने वाले तथा विलीन होने वाले कार्य का आत्मा माना जाता है आपके जिससे उत्पन्न हो रहा है जिसमें विलीन हो रहा है उस कारण को जैसे मृत म्रि, घत्मक है का मतलब घटादी से घटादी मिट्टी से अलग नहीं है ऐसे मुख्य प्राण से अलग ये वागादी नहीं है ये बात इस श्रुति से भी सिद्ध होती है आगे भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है कि तस्मात प्रपदाभ्याम इत्यादि इसका अवतरण है टीका में इसे देखिए कि कर्ण से अनात्मत्व उत्तम तस्मादिति तो ये आत्मजिज्ञासु एक साथ बैठ करके विचार करते हुए एक दूसरे से पूछ रहे न कि कह आत्मा कतर आत्मा इति ऐसे वह आत्मा कौन है कतर शब्द से लिया गया कि पहले विचार करते करते उनके बुद्धि में आया एक निश्चय हुआ कि इस शरीर में जो प्रविष्ट होगा वो आत्मा होगा प्रवेश करता लेकिन फिर प्रवेश करने वाले में भी दो है एक तो प्रपद से प्रविष्ट हुआ और एक मूर्धा से प्रविष्ट हुआ उसमें से किसको आत्मा समझे कतरस आत्मा इन दो में से कौन आत्मा होगा ये संशय हुआ फिर इसका भी विचार करते करते चित्त परिष्कृत होने पर इन दो में से एक में करणत्व का निर्धारण हुआ और एक में उपलब्ध उपलब्धित्व का निर्धारण हुआ ऐसा पहले आया था भाष्य में इसी कंडिका के इसी मंत्र में क्या नाम वो? इसी अध्याय में प्रथम कंडिका के अवसर पर व्याख्यान के अवसर पर तो जो मूर्धा से प्रविष्ट हुआ वह उपलब्धा है जो प्रपद से प्रविष्ट हुआ वह करण है ऐसा निश्चय होने पर फिर आगे जो कर्ण होगा वह अनात्मा होगा ये भी निश्चय हुआ उनका और उपलब्धा आत्मा है ये निश्चित हुआ तो अब प्राण में जो प्रपथ के द्वारा प्रविष्ट हुआ प्राण उसमें कर्णत्व होने पर अनात्मत्व का निश्चय होगा प्राण में अनात्मत्व का निश्चय हुआ कर्णत्व उस कर्णत्व का उपपादन करने के लिए पूर्व पूर्वकंडिकास्थ ये नूपम पश्यति ये न, न शब्द श्रृणोति इत्यादि वाक्य आए थे मुख्य प्राण में कर्णत्व का उपादन करने के लिए और वह इस कंडिका का जो प्रथम वाक्य है यद ये तद मनस्त यहां तक का ग्रंथ है प्राण में अनात्मत्व का निश्चायणत्व का उपादक अभी तक ये करणत्व का उपादन हो रहा है प्राण के उसका उपादन करके अब ये उपसंहार वाक्य आ रहा है कि प्राण का कर्णत्व रूपेण निर्धारण होने से उसमें अनात्मत्व का निश्चय होगा यह यहां पर बताया जा रहा है तस्त इत्यादि वाक्य से यह टीकाकार ने कहा कि कर्णस्य से अनात्मत्व करण के अनात्मत्व का कथन हुआ अब उसका उपसंहार वाक्य है कि तस्त यभ्या प्राप्त ब्रह्म ये उपलब्ध उपलब्धिकरण गुणभूतत्वात् नैव वस्तु ब्रह्म उपास्य आत्मा भवि अर्ति ये उपसंगार वाक्य यहां तक कि जिस कारण से जो प्रपद के द्वारा प्रविष्ट हुआ ब्रह्म है यानी प्राण है कार्य ब्रह्म है प्राण सूत्रात्मा तद उपलब्ध उपलब्धि करणत्व उपलब्धा जो प्रमाता है जीव है उसके सभी प्रकार के उपलब्धि के प्रति करण होने से उसमें कर्णत्व का निर्धारण होने से गुणभूत अने उपलब्धि का करण ये गौण है और जिसके उपलब्धि का करण बनेगा वह मुख्य माना जाएगा तो उपलब्धता के उपलब्धि का करण है इसलिए उपलब्धा हो जाएगा मुख्य प्रधान अंगी तो गुणभूत नैव वस्तु ब्रह्म यानी वो वास्तविक ब्रह्म नहीं है कौन प्राण करण होने के कारण ब्रह्म यानी आत्मा पारमार्थिक आत्मा नहीं है गौण आत्मा है मुख्य आत्मा नहीं है क्योंकि कर्ता और करण इनका भेद होता है और तब भी यदि कर्ता करण को अपना स्वरूप समझे तो माना जाता है वह गौण रूप से करता है ऐसे मुख्य आत्मा नहीं है प्राण गौण आत्मा है तो नैव वस्तु ब्रह्म वास्तविक आत्मा नहीं है उपास्य आत्मा भवि अर्हति अर्ति नैव कान्वय अर्हति के साथ है तो वास्तविक आत्मा न होने के कारण उसे ज्ञेय आत्मा नहीं कहा जा सकता उपास्य शब्द का अर्थ है ज्ञेय तो ज्ञेय आत्मा नहीं है अब थोड़ा सा इसका अर्थ करते हैं टीकाकार इसे देखिए ये जो प्राण के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग उसके विषय में लिखते हैं कि ब्रह्मत्व उपास्यो यानी ज्ञातव्य इत्यादि वाक्यम नहीं न उपास्यो ज्ञातव्य आत्मा इत्यर्थ ये वस्तु ब्रह्म उपास्य आत्मा भवितुम अर्ति इस वाक्यस्थ जो ब्रह्म शब्द है वह बता रहा है कि ब्रह्मत्व उपास्य यानी ज्ञातव्य आत्मा ये नहीं होगा कौन प्राण प्राण को नहीं माना जा सकता वस्तु ब्रह्म वस्तु ब्रह्म का अर्थ है निरुपाधिक ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म ब्रह्मत्वेन ब्रह्म ज्ञातव्य आत्मा यह करणभूत तो प्राण नहीं होगा ये निश्चय विचार करते करते आत्मजिज्ञास को हुआ प्राण में अनात्मत्व का निश्चय अब पारिशेषात इत्यादि वाक्य का अवतरण है इसे देखिए टीका में तर कह तथा ज्ञातव्य इत्यत आह ह इति तो यदि ब्रह्मत्मेन रूपे नेय प्राण रूप आत्मा नहीं है वो कौन आत्मा है तो फिर तथा यानी ब्रह्मत्मेन रूपे न ज्ञातव्यात्मा कौन होगा क्योंकि पहले आपने कहा था जिसने प्रवेश किया वो आत्मा है तो प्रवेश करता तो दो हो गए उसमें से एक में अनात्मत्व का निश्चय हुआ तो बचेगा जिसमें अभी अनात्मत्व का निश्चय नहीं हुआ वही ब्रह्मत्म रूपेण गेय आत्मा इसलिए कहते हैं कि पारीशेषात यू उपलब्ध्यर्थ ये तस् हृदय मनोरूप से वृत्तयो कर्ण स उपलब्धा उपास्य आत्मा नो इति तो ये कहते हैं कि तो पारिशेष न्याय होता है जो प्राप्त अनेक पदार्थ है उसमें से बहुतों का निषेध हुआ तो जो बचा है जिसका निषेध नहीं हुआ गे त्वेन रूपेन, उसे माना जाता है परिशेष उद उक्ता, अन्य शेष और शेष के साथ परिशब्दोर दो तो परिशेष हो जाता है तो प्रविष्ट हुए दो में से प्राण का तो आत्मत्वेन रूपे निषेध हो गया तो उक्त हो गया अनात्म आना, रूपे न, उक्त हो गया प्राण तो परिशिष्ट रह गया उपलब्धा इसलिए कहते हैं कि पारिशेषात यानी पारिशेष न्याय से क्या होगा कि यश उपलब्ध उपलब्ध अर्था वृत्त ऐसा अनुय करिए कि जिस उपलब्धा की उपलब्धि के साधन के रूप में वृत्तियों को बताया जा रहा है कौनसी कौन वृत्तियों को तो वृत्तियों का विशेषण है वक्षमाना। तो वक्षमान वृत्तिया वक्षमान वृत्तिया है संज्ञानम आज्ञानम इत्यादि से वश यहा तक के ग्रंथ से बताई गई जो सोलह वृत्तियां हैं अंतकरण के व्यापार विशेष है उनको यहां पर वृत्ति शब्द से लेना संज्ञानम इत्यादि को वे हैं वक्षमान क्योंकि अभी तो भाष्य में यद येतद हृदय मनश्च एत इसी वाक्य का व्याख्यान हो रहा है ना, तो भाष्यकार भगवान ने संज्ञानम आज्ञानम इत्यादि का अभी आ, व्याख्यान नहीं किया है इसलिए व्याख्यान के दृष्टि से देखते हैं तो वह संज्ञानम इत्यादि पदार्थ है वक्षमान वक्षमान कहते हैं आगे कहा जाएगा जिनको उन्हें वक्षमान कहा जाता है तो संज्ञानम आज्ञानम इत्यादि को कहा जाएगा उस वाक्य के व्याख्यान के अवसर पर इसलिए वे हैं वक्षमान वृत्तिया और किसकी वृत्तियां हैं तो अंतकरण की और अंतकरण शब्द का प्रयोग तो यहां पर आया नहीं इसलिए ये कहा गया कि यहां पर प्रयुक्त तो जो प्रथम वाक्य में हृदय शब्द और मन शब्द है वह अंतकरण का ही परामर्शक है इस दृष्टि से लिखते हैं ये तस्य हृदय मनोरूपस्य करणस्य तो ये जो हृदय तथा मन शब्दित अंतकरण है हृदय और मन शब्द का वाचार्थभूत बाह्यकरण नहीं है अंतकरण है और उस अंतकरण की जो संज्ञान आदि वृत्तियां हैं वह जिस उपलब्धा की उपलब्धि के लिए बताई जा रही है वह उपलब्धा ब्रह्मत्वेन रूपेण न आत्मा होगा ऋषि वामदेव जी ने इसी उपलब्धता को केवल प्रमाता के रूप में नहीं अपितु ब्रह्म के रूप में जाना अरजान करके अमृतत्व को प्राप्त किया तो वामदेव ऋषि को जिस प्रवेशा का ब्रह्म रूप से ज्ञान होने से मुक्ति मिली वह उपलब्धता ब्रह्मेण ज्ञे आत्मा है निश्चय होगा इस अभिप्राय से लिखते हैं कि स उपलब्धा उपाश्य आत्मा नो इति अर्थ निश्चयत निश्चय कृतवंत यह विशेषण बनेगा आत्मजिज्ञासव जो शुरू में प्रथम कंडिका में बताया था कि आत्मजिज्ञासु आपस में विचार करने के लिए बैठे हैं और वे विचार कर रहे हैं कि हमारी आत्मा कौन है प्रविष्ट हुए दो में से कतर एक कौन सा आत्मा है और कौन अनात्मा है ये सब विचार चल रहा है उनका आत्मा आत्मात्म विचार और ये करते करते आत्मा ब्रह्मत्व रूपे न ज्ञेय आत्मा उपलब्धा है ये निश्चय कर चुके वे की शब्द से लेना उसको जिसको यश शब्द से पहले लिया गया था पारी के बाद में यसे शब्द आया है ना तो यश्य उपलब्ध तो उपलब्धा को यश्य शब्द से ग्रहण किया था इसलिए स शब्द भी उपलब्धा का परामर्शक होगा तो वह उपलब्धा जिस उपलब्धा के उपलब्धि के साधन के रूप में संज्ञानादि वृत्तियों को बताया गया है बताया जाएगा भविष्य में आगे वाले वाक्य से वह उपलब्धा उपास्य ने गेय आत्मा नो भवितुम अर्ती हम लोगों का या हम लोगों के द्वारा गेय आत्मा कौन होगा वह उपलब्धा ये निश्चय उन लोगों का हुआ अब ये संज्ञानादि वृत्तिया कौन है जिन वृत्तियों से उपलब्धता का ब्रह्मत्व रूपेण निश्चय होगा उन्हें बताने के लिए आगे वाला वाक्य है मूल में संज्ञानम आज्ञानम इत्यादि इसके अवतरण उसका अवतरण भाष्य है तद अंतकरण इत्यादि, इसे टीकाकार बता इसका भी अवतरण लिखते हैं तद अंतकरण इत्यादि का चाहे उससे पहले टीका में वक्षमाना इस पर टीका है एक वाक्य में यानी संज्ञानम इत्यादि ना वक्षमाणा इत्यर्थ वक्षमान शब्द का अर्थ कर दिया संज्ञानम इत्यादि वाक्य से बताई जाने वाली जो वृत्तियां हैं आगे है ये न इत्यादि ये किसकी तद करण इत्यादि की अतरणी टीका।, टीका को देखिए इत्यादि प्राणस्य करणत्वेन इति ना्यती मनत इत्यादि सं वश्त अंतकरण वृत्तिद्वारा तदव्यतिरिक्त उपलब्धे तद कहा से कहां तक का मूल उपनिषद का वाक्य प्राण में कर्ण का ज्ञापक है कर्णत्व होने से अनात्मत्व का ज्ञापक है और कहा से कहा तक का ग्रंथ उपलब्धा में जेयत्व का ज्ञापक है इसे बता रहे हैं टीकाकार तो ये न वा पश्यती ये प्रथम कंडिका में आया हुआ वाक्य है जो इसी खंड के प्रथम कंडिका अभी तो हम लोग द्वितीय कंडिका का पढ़ रहे हैं ना तो प्रथम कंडिका में जो ये न वा पश्यहां से प्रारंभ हुआ वाक्य और इस द्वितीय कंडिका का प्रथम वाक्य वाक्यतृद मनश्च यहाँ तक का ग्रंथ मनश्चेत यहाँ तक का ग्रंथ है प्राण में कर्णवत्व का ज्ञापक इतने ग्रंथ से प्राण के कर्णत्व का उपादन करके प्राण में कर्णत्व होने से अनात्मत्व होगा ये बताने वाला इसलिए कहा कर्णत्व न अनात्मत्वा कसे तो यह बता करके अब इस कंडिका का जो संज्ञानम से लेकर के वश यहां तक का वाक्य है वह वाक्य है मूर्धा के द्वारा शरीर में प्रविष्ट हुए उपलब्धा का ब्रह्मरूप से ज्ञे तो बताने वाला इस अभिप्राय से लिखते हैं कि संज्ञान इत्यादि वश्त अंतकरण वृत्तिद्वार तद्यतिरिक्त उपलब्धारम दर्शत इह तदतणे तो संज्ञानम से लेकर के वश यहा तक का ग्रंथ अंतकरण वृत्ति द्वारा तदव्यतिरिक्त यानी अंतकरण व्यतिरिक्त जो उपलब्धा है वो अंतकरण तो उसकी उपाधि है और उपा अंतकरण रूप उपाधि से विविध विचार से उसे अलग करके देखेंगे तो वह उपलब्धा रहेगा साक्षी रूप उपलब्धा शोधित तोम अर्थ जिसको कहा जाएगा प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान पदार्थ जिसको कहा जाएगा अंतकरण वृत्तियों का दृष्टा का अर्थ निकलेगा अंतकरण का दृष्टा वह प्रज्ञान पदार्थ है उसका ब्रह्म रूप से ब्रह्म रूप से ज्ञेय आत्मा वो है उसे ब्रह्म रूप से जानना जिज्ञासु को जरूरी है मोक्ष के लिए इति ये, ये दिखाने के लिए तद करण इत्यादि भाष्यवाक्य आ रहा है तो तद उपाधिस्थस्य तदंतकोपाधिस्थस उपलब्ध प्रज्ञ उपलब्ध्य बाह्यांतर बाह्यार्तीच्य विषय विशेष इमा यह विषय ऐसा क्षपा है ना विषय विशे, विशेष ऐसा होना चाहिए विषय ही है तो बाह्य विषय आंतर आंतरवर्ती विषय तो यहां विषय छपा है तो होना चाहिए वो पूरा शकार तो बाह्य बाह्यांतरवर्ती विषय विषया ये वृत्तियों का विशेषण है अंतकरण वृत्त अंतकरण की वृत्तियां है अंतकरण वृत्तियों के परामर्शक यानी विशेषण के रूप में परा... दो यहां पर बताए गए हैं एक तो उपलब्धा ये भी प्रथम अब है ना उपलब्ध्य और दूसरा बाह्यात विषय विषया या अंतकरण वृत्त ता इ उच्य ऐसा अन्वय करना की बाह्य विषय रूपादि है विषय सुख दुखादि इच्छा काम क्रोध इत्यादि अंतर विषय है तो बाह्य विषय तथा अंतर विषय विषय हैं जिन वृत्तियों के उन वृत्तियों को कहा जाएगा बाह्य बाहिया बाह्यांतरवर्ती विषय विषया वृत्त वो वृत्तिया है अंतकरण की और उन्हें संज्ञानम इत्यादि से बताया जा रहा है इन वृत्तियों को ब्रह्म के प्रकरण में अनात्मा अंतकरण वृत्तियों को क्यों बताया जा रहा है तो कहते इसलिए कि यह अनात्मा होने पर भी आत्मा के ज्ञान का साधन है इसलिए कहा उपलब्ध्यर्था। स्वयं तो अनात्मा है अंतकरण अनात्मा होने से अंतकरण का परिणाम रूप संज्ञान आदि वृत्तिया भी अनात्मा है लेकिन वह आत्मज्ञान की साधन है तो उपलब्ध अर्था इसमें उपलब्धि शब्द से लेना आत्मा, आत्मा का ब्रह्म रूप से ज्ञान ये उपलब्धि शब्द बता रहा है आत्मज्ञान को तो आत्मा का और आत्मा कौन अंतकरण वृत्तियों से अलग जो अंतकरण वृत्तियों का साक्षी वो साक्षी हो जाएगा प्रज्ञान इसलिए प्रज्ञान रूप जो ब्रह्म है यानी उन वृत्तियों का दृष्टारूप जो ब्रह्म है वृत्तियां जिसकी दृश्य है और जो वृत्तियों का द्रष्टा है वह वृत्तियों से अलग रहेगा और वृत्तियों में दृश्यत्व तो होने से अनात्मत्व तो निश्चित होगा लेकिन बिना दृश्य के दृष्टा का ज्ञान नहीं होता तो अंतकरण वृत्तियों वृत्तियां स्वयं प्रज्ञान की साक्ष्य बनकर के यानी दृश्य बनकर के प्रज्ञान के ज्ञान का साधन बनती है इसलिए यह कहा गया प्रज्ञान रूप ब्रह्मना ब्रह्म प्रज्ञान रूप ब्रह्म की उपलब्धि के उपलब्धि है प्रयोजन जिन वृत्तियों का तो उपलब्धि फल हो जाएगा तो यह साधन हो जाएगी वृत्तियां और वो प्रज्ञान रूप ब्रह्म कौन है तो उपलब्धु जिसे हम व्यवहार में भ्रांति से अंतकरण तादात्म्यपन्न मान करके प्रमाता कहते हैं वह प्रज्ञान शब्द का वाच्यार्थ है और भ्रांत व्यक्ति उसे ही आत्मा समझता है और विवेकी वहां पर भी अनात्मा अंतकर्ण रूप उपाधि तथा उससे उपहित चेतन इन दोनों का विवेक करके चेतन अंश मात्र को प्रज्ञान समझता है और उस प्रज्ञान का ब्रह्म रूप से ज्ञान इसमें साधन बन जाती है उस प्रज्ञान की दृश्य बन करके संज्ञान आदि वृत्तियां इस दृष्टि से यहां पर कहा कि यस्य ये तद अंतकरण उपाधिस्थस्य तो अंतकरण रूप उपाधि में स्थित वो हो जाएगा प्रमाता और उसे फिर क्या किया जाएगा अंतकरण रूपी उपाधि से विविक्त करके चेतन मात्र के रूप में लेंगे तो उपलब्धा प्रज्ञान है अंतकरण वृत्ति से अंतकरण रूप उपाधि से अलग देखते हैं तो वह है प्रज्ञान है और अंतकरण से विशिष्ट देखते हैं तो वो हो जाता है प्रमाता तो अज्ञानी की दृष्टि में प्रमाता आत्मा है और उस प्रमाता का ज्ञान अमृतत्व का हेतु नहीं है इसलिए प्रमाता ज्ञे नहीं है य हैं प्रज्ञान और उस प्रज्ञान के ज्ञान का साधन है प्रज्ञान की दृश्य बनकर के यह वृत्तियां और इन वृत्तियों के विषय के अवांतर दो भेद हैं बाह्य विषय रूपादि और अंतर विषय सुखादि इसलिए वृत्तियों का विशेषण हुआ बाह्य बाह्यात विषय विशे विषया और वो कौन वृत्तियां हैं ये जिज्ञासा हुई जिनसे प्रज्ञान का ब्रह्म रूप से ज्ञान होना है उस उसके ज्ञान में साधन बनेगी वृत्तियां वह वृत्तियां कौन है ये जिज्ञासा हुई तो कहते हैं ताँ ईमा उन्हें बताने के लिए संज्ञानों से लेकर के वश यहाँ तक का वाक्य है श्रुति वाक्य है ये भाष्य में आया कि या अंतकरण वृत बाह्यार्ती विषय विषया ता इमा उच अच्छा ओ बाकी की चर्चा करते हैं हम लोग